श्री, में श्री रामकृष्ण के कंठ रोग का अर्थात कैंसर का सूत्रपात हुआ रोग की गंभीरता को जान तथा दक्षिणेश्वर में अच्छे डॉक्टर वैद्यों का मिलना कठिन समझ अब भक्तों ने श्री रामकृष्ण को कलकत्ते ले जाने का निश्चय किया श्री रामकृष्ण भी इससे सहमत हो गए तदनुसार बाग बाजार के दुर्गा चरण मुखर्जी स्ट्रीट में एक छोटा मकान किराए पर लिया गया और श्री राम कृष्ण वहाँ लाए गए किंतु दक्षिणेश्वर में भागीरथी तट पर स्थित काली मंदिर के विशाल उद्यान की खुली हवा में रहने के अभ्यस्थ श्री रामकृष्ण ने उस संकीर्ण घर में जाते ही कह दिया कि वे वहाँ नहीं रह सकेंगे और तत्काल ही पैदल रामकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बाबू के घर चले गए इसके एक सप्ताह के भीतर ही श्यामपुर स्ट्रीट स्थित गोकुल चंद्र भट्टाचार्य का बैठक खाना उनके रहने के लिए किराए पर लिया गया और उन्हें वहाँ पर कुछ दिनों तक सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार की चिकित्सा में रखा गया इधर श्री दक्षिणेश्वर में ही चरम दुख के वे दिन काटने लगी इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की अशुभ भविष्यवाणी उनके मन में प्रतिक्षण उदित होने लगी कंठ रोग के चार पाँच वर्ष पहले श्री कृष्ण ने माता जी से कहा था जब मैं सभी के हाथ से भोजन करूं, कलकत्ते में रात बिताऊं और खाने का अग्रभाग किसी अन्य को देकर अवशेष मैं खाऊं, तब तुम ध्यान लेना कि मेरा देहांत तो दूर नहीं है कंठ रोग होने के कुछ वर्ष पूर्व से घटनाएँ भी सचमुच वैसी ही होने लगी कलकत्ते के अनेक स्थानों में अनेक लोगों के घरों में निमंत्रित हो श्री रामकृष्ण भात के सिवा शेष सभी भोज्य पदार्थ दूसरे के हाथ से खा रहे थे कलकत्ते आकर बलराम बाबू के घर में रात को कभी कभी रह भी चुके थे अजीर्ण रोग से पीड़ित होने पर नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानन्द एक बार ऐसा सोचकर कि दक्षिणेश्वर में पथ्य का प्रबंध न हो सकेगा बहुत दिन तक श्री रामकृष्ण के पास नहीं आए तब श्री रामकृष्ण ने एक दिन प्रातःकाल उनको बुलवाकर अपने लिए तैयार भोजन में से अग्रिम भाग जल्दी जल्दी उन्हें खिलाकर बाकी स्वयं ग्रहण किया श्रीमान ने इस पर आपत्ति करके श्री रामकृष्ण के लिए पुनः भोजन पकाना चाहा, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि नरेंद्र को अग्रिम भाग देने में उनका मन संकुचित नहीं हो रहा है उसमें कोई दोष नहीं होगा अतएव दोबारा रसोई पकाने की आवश्यकता नहीं श्री सब कुछ देखती जा रही थी पर जहाँ विधाता स्वयं भाग्य चक्र घुमा रहे हों वहाँ अन्य लोग बचाव का उपाय जानते हुए भी अपनी असहाय अवस्था में आंसू गिराने के अतिरिक्त और क्या कर सकती हैं ऐसी परिस्थिति में हम श्री की गंभीर मनोवेदना का सहज में ही अनुमान लगा सकते हैं हम समझ सकते हैं कि क्षण क्षण उनके मन में यही प्रश्न उठ रहा हो तो क्या वे शरीर छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है परंतु अप्रिय सत्य पर कौन विश्वास करना चाहते हैं फिर यदि यह सत्य न भी हो तो भी श्री अपनी वर्तमान परिस्थिति में कर ही क्या सकती थी श्री रामकृष्ण के प्रिय भक्तों ने जब उन्हीं की अनुमति से उनकी सेवा की व्यवस्था की तब श्री को बिना कुछ कहे वह असह्य व्यथा सहन करनी ही थी लेकिन उनकी वह व्यथा दीर्घकाल तक नहीं रही श्री रामकृष्ण के श्याम फुक आने के कुछ ही दिनों के बाद भक्तों ने समझा कि अच्छे चिकित्सा के साथ दिन रात सेवा और सुपथ्य की व्यवस्था भी आवश्यक है युवक भक्तों के सेवा भार ग्रहण करने पर भी के निमित्त माँ को वहां लाने के सिवा और कोई चारा नहीं था परंतु तब एक समस्या और उपस्थित हुई उस मकान में स्त्रियों के लिए अलग कोई कमरा नहीं था अतः लज्जाशिला माँ यहाँ अकेली कैसे रहेंगी इसे भक्तगण सोच न सके विशेषतः उनकी अपूर्व लज्जाशीलता का स्मरण करवे उनके आगमन के बारे में संिग्ध हुए नौबत खाने में इतने अधिक समय रहते हुए भी जो कभी किसी की दृष्टि में नहीं आई वे लज्जा संकोच त्याग कर इस घर में आकर पुरुषों के बीच रहेंगी बहुतों को यह विश्वास नहीं हुआ फिर भी कोई दूसरा उपाय न देख उन्हें इस प्रस्ताव पर श्री रामकृष्ण की अनुमति लेनी पड़ी उन्होंने श्री माँ की लज्जाशीलता का स्मरण करते हुए उन लोगों से कहा क्या वह यहां आकर रह सकेगी जो हो उससे पूछ कर देखो यदि सारी बातों को जान कर वह आना चाहे तो आ सकती है भक्त और श्री रामकृष्ण जिन बातों पर विचार कर रहे थे उनसे वैसा अनुमान करना ही स्वाभाविक था पर इसके साथ ही उन्हें सोचना चाहिए था श्री माँ की देशकाल स्थिति के अनुकूल अपने जीवन को परिचालित करने की असीम क्षमता को और श्री रामकृष्ण के निमित्त अपनी सारी सुख सुविधाएं तथा तो लज्जा संकोच त्याग देने के लिए तैयार रहने की बात को ब्योहार में भी देखा गया है कि वहां बुलाए जाने पर रंज मात्र द्विधा किए बिना ये श्याम आ गई और निर्दिष्ट कर्तव्य में लग गई श्याम का वह पाँच पचपन नंबर मकान श्याम पुकुर स्ट्रीट के उत्तर की ओर स्थित है उत्तर की ओर मुंह करके घर में प्रवेश कर आगे बढ़ने पर दाहिनी और सीढ़ी और सामने आंगन है आंगन के पूर्व दो तीन छोटे छोटे कमरे हैं। ऊपर जाने पर दाहिनी और एक लंबा कमरा है जो दर्शकों के लिए निर्दिष्ट था बाई और पूर्व पश्चिम स्थित बरामदे से कमरों में जाने का मार्ग है उक्त रास्ते से आगे बढ़ने पर पहले जो दरवाजा पाया जाता है वही श्री कृष्ण के बड़े कमरे का प्रवेश द्वार था उसके उत्तर और दक्षिण में बरामदे थे और पश्चिम की ओर दो छोटे छोटे कमरे हैं एक कमरे में रात्रि को भक्तगण रहते थे और दूसरे में श्रीमास होती थी श्री कृष्ण के कमरे में जाने वाले रास्ते के पूर्व की ओर छत पर जाने के लिए सीढ़ी है और छत के दरवाजे के पास लगभग चार हाथ की चौकोनी छत वाली बैठक है इसी बैठक में श्री का सारा दिन कटता था और यहीं श्री कृष्ण के पथ्यादि भी पकाए जाते थे उस मकान में सबके स्नानादि के लिए एक ही स्थान था अतव श्री दूसरों के उठने के पूर्व तीन बजे रात्रि में ही उठकर नीचे आती और स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो छत की बैठक में चली जाती वहीं यथा इस समय श्री रामकृष्ण के लिए पथ्यादि बना बन जाने पर वे वृद्ध गोपाल दादा अथवा लाटू के द्वारा नीचे खबर भेज देती तब सुविधा होने पर श्री रामकृष्ण के कमरे से सबको हटाकर श्री माँ को पथ्य लाने के लिए खबर भेज दी जाती नहीं तो सेवक पृंद उनके पास से पथ्य ले आते थे दोपहर को श्री माँ उसी बैठक में विश्राम करती और रात्रि में सबके सो जाने पर लगभग ग्यारह बजे अपने कमरे में उतर कर बजे तक सोती थी श्री रामकृष्ण को निरोग करने की आशा से वे प्रसन्नता से यह कठिन सेवा व्रत निभाती रही परंतु श्री रामकृष्ण की प्रधान सेविका होने पर भी वे इतने चुपके से अपना कार्य करती कि श्री रामकृष्ण के नित्य के दर्शक भी उनकी उपस्थिति नहीं जान पाते थे श्यामपकुर में रहते हुए ढाई महीने हो गए किंतु चिकित्सा से श्री रामकृष्ण का रोग कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया इसलिए डॉक्टर ने निश्चय किया कि श्री रामकृष्ण को शहर के बाहर किसी बाग की खुली वायु में ले जाना आवश्यक है तदनुसार भक्तों ने काशीपुर रोड पर श्री गोपाल चंद्र घोष का मकान किराए पर लिया और 11 दिसंबर शुक्रवार सन 1885 ईस्वी को श्री माताजी और सेवक भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण ने वहां पदार्पण किया उद्यान के उत्तर की ओर एक दुतल्ला मकान था उसमें नीचे चार कमरे और ऊपर दो कमरे थे जिन में से बीच वाला कमरा एक बड़ा हाल था इसके उत्तर में दो कमरे आसपास थे पश्चिम वाले कमरे में एक काट की सीढ़ी ऊपर गई थी पूर्व का कमरा श्री के रहने के लिए निर्दिष्ट था पूर्व पश्चिम स्थित हाल और उसके दक्षिण के कमरे में जिसके पूर्व एक छोटा सा बरामदा था भक्तगण और सेवक उठते बैठते और सहन करते थे दूसरे तल्ले के हाल में श्री रामकृष्ण रहा करते इसके दक्षिण में दीवार से घिरी एक छोटी छत थी जहाँ श्री रामकृष्ण कभी कभी घूमते और बैठते थे छत सीढ़ी वाले कमरे के ऊपर थी श्री माता जी के कमरे के ऊपर भी एक कमरा था वह श्री रामकृष्ण के स्नानादि तथा दो एक सेवकों के रात्रि में रहने के काम आता था इस प्रकार इस मकान में श्री माँ यह सोचकर कि वे अब पहले की तरह सेवा कर पाएंगे और उन्हें उतना संकुचित नहीं रहना पड़ेगा संदेह खूब आनंदित हुई युवक भक्तगण भी पहले की ही भांति सेवा में तत्पर रहे उनके दृष्टांत और आकर्षण से अन्य त्यागी वृंद भी वहां आने लगे इस प्रकार श्री कृष्ण के कंठ रोग का अवलंबन लेकर भावी श्री रामकृष्ण संघ का निर्माण होना प्रारम्भ हुआ और उनके केंद्र स्थल में अधिष्ठात्रीय रूप में विराजमान श्री माता जी इस नए मकान में श्री की दिनचर्या प्रायः पहले जैसी ही थी जो कुछ परिवर्तन हुआ वह श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त श्री माँ साधारण भोजन पकाती थी जब विशेष पथ्य तैयार करना होता तब गोपाल दादा आदि दो चार व्यक्ति दिन से वे निसंकोच बात करती थी डॉक्टर से बनाना सीखकर कर को यथासमय सिखा देते थे मध्यान्ह के कुछ पहले और संध्या के कुछ पश्चात श्री माँ श्री राम का भोजन या पानी लेकर उनके कमरे में उपस्थित होती और उन्हें खिला पिलाकर अपने कमरे में लौट आती थी इन कार्यों में उनकी सहायता करने तक तथा संगनी का अभाव मिटाने के लिए लक्ष्मी देवी को उनके पास बुलाकर रखा गया इसके अतिरिक्त कुछ भक्त स्त्रियां श्री राम को देखने आती थीं वे भी श्री के साथ कभी कभी दो चार घंटे और कभी एक आध दिन बिता थी लक्ष्मी देवी के आने की निश्चित तिथि अज्ञात है भक्त स्त्रियां भी सदैव आती थी अथवा नहीं इसमें संदेह है क्योंकि परवर्ती कई घटनाओं से यही अनुमान होता है कि श्रीमा को बहुत सा समय संगनी के बिना ही बिताना पड़ता था काशीपुर वाले मकान में जो काठ का जीना था उसकी सीढ़ियों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि साधारण लोगों के लिए उन पर चढ़ना कष्ट था कमज़ोरों की तो बात ही क्या एक दिन ढाई से दूध कटोरे में लिए उस जीने पर चढ़ते समय श्रीमा का सिर टकरा गया और वे गिर पड़ी इससे दूध तो गिर ही गया साथ ही श्रीमा की हड्डी की हड्डी एड़ी की हड्डी फिसक गई जिससे वे चलने में असमर्श हो गई बाबूराम ने स्वामी प्रेमानंद ने आकर उनको उठाया बाद में वह गांठ सूझ गई इससे श्री रामकृष्ण अत्यंत व्यथित हुए विशेषतः उस समय श्री की सेवा पर निर्भर रहने के कारण उन्होंने अपने को कुछ निस्सहाय समझा होगा किंतु तु सदानंद महामानव की भाषा में उस संवेदना और निर्भरता ने एक अनोखे ढंग से प्रगट हो उस दुख के बीच भी सबके हृदय में आनंद की लहरें उठा दी उन्होंने बाबू से कहा अरे बाबू अब क्या होगा खाने का क्या उपाय होगा मुझे कौन खिलाएगा उस समय वे मंड भोजन करते थे श्री ऊपर ले जा उन्हें भोजन कराती थी वे उस समय नथ पहनती थी इसी से श्री रामकृष्ण ने नाक पर हाथ रख और नथ के आकार में अपनी अंगुली घुमाकर संकेत से बाबूराम को समझाते हुए कहा ओ बाबूराम वह जो है क्या तू उसे टोकरी में रख कर अपने सिर पर रख कर यहाँ ला सकता है इसे सुनकर बाबूराम और नरेंद्र हस्ते हस्ते लोटपोट हो गए तीन दिन के बाद श्री के पैर का दर्द कुछ कम होने पर फिर भक्तगण उन्हें सहारा देकर ऊपर ले जाते थे ये तीन दिन गोलाप माने मंड बनाकर श्री कृष्ण को खिलाने का भार अपने ऊपर लिया था एक दिन श्री कृष्ण के अंतरंग सेवकों ने निश्चय किया कि उद्यान के दक्षिण की ओर स्थित खजूर का रस शाम को पियेंगे श्री कृष्ण इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे तब वे इतने दुर्बल थे कि उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं थी यथा समय निरंजन अर्थात स्वामी निरंजनानंद आदि दल बनाकर उस ओर चले इसी समय अकस्मात श्रीमान ने देखा कि श्री कृष्ण तीर की भांति नीचे चले गए वे चौक पड़ी और सोचने लगी क्या यह भी संभव है जिन्हें करवट भी बदलवाना पड़ता है वे इस द्रुत गति से नीचे कैसे उतर सकते हैं किंतु आंखों देखी वस्तु को अस्वीकार कैसे करती? अतएव श्री रामकृष्ण के कमरे में जाँचने को गई उन्होंने देखा कि घर सूना है वे भयातुर हो इधर उधर खोजने लगी लेकिन उन्हें कहीं ना पा अपने कमरे में लौटी और अत्यंत चिंतित हो गई थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण उसी द्रुत गति से अपने कमरे में लौटे श्रीमान ने अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए जब बाद में इस विषय पर उनसे पूछा तब उन्होंने कहा तुमने देख लिया था पीछे उन्होंने बतलाया जो लड़के यहाँ आए हैं सभी छोटे हैं वे सब आनंद से बाग के उस खजूर का रस पीने के लिए जा रहे थे मैंने देखा उस पेड़ के नीचे एक विशर सांप है वह इतना क्रोधी है कि सबको काट लेता लड़के इस बात को जानते नहीं थे इसीलिए दूसरे रास्ते से वहाँ जाकर मैंने सांप को वहाँ से हटा दिया और कहा भी कह भी दिया कि यहाँ फिर कभी न घुसना उन्होंने श्री को यह बात और किसी से कहने के लिए मना कर दिया सारी चीज़ें देख सुन सीमा ने तो अबाक रह गई ताकि युवक भक्तगण सीमा को उस समय किस श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते थे इसका परिचय हमें एक सामान्य घटना से प्राप्त होता है श्री रामकृष्ण ने एक दिन सब से कहा तुम्हारी मांगी भिक्षा का अन्न खाने की इच्छा होती है यह सुनकर नरेंद्र आदि आनंद से नाच उठे भिक्षा लेने के लिए बाहर जाने से पूर्व उनके मन में यह हुआ कि श्री से ही पहली भिक्षा क्यों न ली जाए तदनुसार जब वे उनके निकट गए तब श्री ने उनके पात्र में एक रुपया डाला इस प्रकार सभी कार्यों के आरंभ में वे श्री का आशीर्वाद मांग लेते थे स्नेहमय जनने भी उन्हें हृदय खोलकर आशीर्वाद देती थी श्री रामकृष्ण की देह को उत्तरोत्तर दुर्बल होते देख यदि कोई दुखी होता तो वे उसे ढाढ़ बंधाती सेवादि विषयों पर कोई समस्या उठ खड़ी होने पर उन्हें के परामर्श से उनका हाल हल होता वस्तुतः काशीपुर के प्रत्येक कार्य के पीछे वरदात्री सीमा का अदृश्य मंगल हस्त रहता और उसी से सभी के प्राणों में आशा और आनंद का संचार होता था